नंबर चिर जीवन को उपलब्ध जो दृढ़ है वही संकल्पवान और जो अपने केंद्र से जुड़ा रहता है वह मृत्युंजय जिसने अपने केंद्र के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया नहीं टूटने दिया जिसकी जड़ें नहीं उखड़ी स्वयं के केंद्र से उसकी कोई मृत्यु नहीं है की मृत्यु केवल परिधि की है केंद्र की मृत्यु नहीं मृत्यु केवल आपके व्यक्तित्व की है आपकी कभी भी नहीं मरते हैं आप इसलिए कि आप जिससे अपने को जोड़े हैं वो मरण धर्म है और जो आपके भीतर अमृत है उसके उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है ये जो स्वयं की अंतरयात्रा है विद्युता को अलग करें ज्ञान को ध्यान में ले दूसरे को जीतने की चिंता छोड़ें स्वयं की विजय की यात्रा पर निकले धन धन में नहीं संतोष में है और संकल्प में निर्णात्मक बुद्धि में आपकी आत्मा है, ऐसी दृष्टि हो और ऐसी यात्रा हो तो आप अपने केंद्र से पुनः जुड़ जाएंगे जुड़े ही हुए हैं स्मरण आ जाएगा प्रतिभिज्ञा हो जाएगी और उस प्रति का अर्थ है कि आप मृत्युंजय और जो मरकर जीवित है वह चिर जीवन को उपलब्ध होता है और आपको अपनी परिधि पर मरना होगा तो ही आप अपने भीतर छिपे चिर जीवन को जान सकेंगे आपको अपनी इंद्रियों से मरना होगा तो आप अपने अत्यन्द्रिय जीवन को जान सकेंगे आपको अपने मन में मरना होगा तो आप अपने आत्मा के अमृत को जान सकेंगे जीसस ने कहा है जो बचाएगा अपने को वो खो देगा और जो खोने को राजी है उसको मिटाने का कोई भी उपाय नहीं मरने की कला भी सीखनी चाहिए तो ही हम जीवन के परम रहस्य को जान पाते मरने की कला का अर्थ है परिधि पर बाहर दूसरों की तरफ से मर जाना सिर्फ एक ही बिंदु जीवन का राजा है वो मेरे भीतर के चैतन्य का केंद्र और सब तरफ से मैं अपने को समेट लूं और मर जाऊं एक क्षण को भी यह घटना घट गट जाए कि बाहर की दुनिया समाप्त हो गई सब मर गया सब मर मरगट और सिर्फ मेरी एक ज्योति जलती रह गई फिर मेरे लिए मृत्यु नहीं फिर मैं वापिस लौटाऊंगा इस मृदों की दुनिया में वापस आ जाऊंगा लेकिन फिर मैं मरने वाला नहीं एक क्षण का भी अनुभव हो जाए स्वयं के स्रोत का तो अमृत उपलब्ध हो गया अमृत की खोज लोग करते हैं कि कहीं अमृत मिल जाए कहीं पारे में छिपा हो किसी रसायन में छिपा हो एक बूढ़े सज्जन को मैं जानता रहा हूं जैसे जैसे उनकी मौत करीब आती है वो और पगलाते लाते जाते वो जब भी मुझे मिलने आते थे बस वो एक ही उनकी बात थी कि अमृत जैसी कोई चीज है किस रसायन विधि से आदमी सदा जीवित रह सकता है वो बताइए मैं उनको कहा कि आपको तो मरना ही होगा क्योंकि जिस जगह आप अमृतत्व खोज रहे हैं वहां तो मृत्यु ही है कोई रसायन विधि अमृत्व नहीं दे सकती लंबाई दे सकती जिंदगी को अमृत नहीं दे सकती और लंबाई से कुछ हल नहीं होता लंबाई से मुसीबत बढ़ती क्योंकि तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही मौत ज्यादा दिनों तक पीछा करती जो आदमी एक साल की उम्र में मर गया उसको शायद मौत का पता ही नहीं लेकिन जो आदमी 100 साल में मरेगा उसने 100 साल मौत को अनुभव किया 100 साल डरा है मुश्किल मर रहा है आपको पता है अभी अमेरिका में उन्होंने एक सर्वे किया, तो उन्होंने देखा कि 35 साल की उम्र में 100 आदमियों में से केवल 20 आदमी आत्मा की अमरता में भरोसा करते सौ में से केवल बीस पैंतीस साल की उम्र में पचास साल की उम्र में सौ में से चालीस भरोसा करते सत्तर साल की उम्र में सौ में से अस्सी भरोसा करने लगते और सौ साल के ऊपर उन्होंने जितने आदमी मिले उनमें एक भी नहीं मिला जो आत्मा की अमरता में भरोसा न करता हो जिस जैसे मौत डराने लगती वैसे वैसे आत्मा अमर है ऐसा भरोसा नहीं करने लगता पैंतीस साल की उम्र में अकड़ होती मौत का कोई भय नहीं होता सौ साल में सभी की कमर चुप जाती मौत काफी प्रगाढ़ हो जाती मैं उनको कहता था कि आप बाहर मत खोजें बाहर खोजने से कोई कभी अमृत को उपलब्ध नहीं होता अमृत जरूर मिल सकता है लेकिन वो रसायन में नहीं वो किसी वनस्पति में नहीं छिपा है और वो किसी अल्केमिक की कला में नहीं छिपा है अमृत जरूर उपलब्ध है लेकिन वो स्वयं के भीतर है और वो उसे उपलब्ध होता है जो मर जीवित है जो बाहर की परिधि पर मर जाता है और सिर्फ भीतर के जीवन में जीता है वह चिर जीवन को उपलब्ध